रस शेखर रास राशेश्वर रसमय रसराज श्री राधरमण देव की अनुकंपा कृपा से हम सभी भगवर गण वैष्णवगण जो ऋतुओं में श्रेष्ठ वसंत है उसके उत्सव को श्री राधा कृष्ण के संग मनाने के लिए यहाँ समुपस्थित हुए देखो शास्त्र के अंदर जब राधा कृष्ण की जब चर्चा आती है तो उस चर्चा के अंदर जो गौड़िया को भाव है उस गौड़िया भाव में श्री राधा रानी को माननी होना बहुत आवश्यक रहता है जब तक वह मान करके नहीं बैठे जाए तब तक उस रस की स्फूर्ति श्री राधा कृष्ण के के इस प्रेम संबंध के अंदर होती नहीं है और राधा रानी भी वह माननीय है जो किसी भी अवस्था किसी भी कारण किसी भी ना कारण से भी मान करके बैठ जाती है सपने में किसी सखी को देख लेती हैं कि सखी है अपने प्रियतम के संग वह कुछ रास विहार कर रही थी तो वह सपने में देखी हुई उस लीला को ही राधा रानी सच मान के गुस्सा करके बैठ सकती है या अपने ही प्रतिबिंब को जब वह श्री कृष्ण के संग देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरीके से उनका श्रृंगार करा श्रृंगार करने के बाद ठाकुर ठाकुर जी ने सखियों को आदेश दियो भैया जरा जाओ जाके जरा प्रतिबिंब लेके आओ शीशा लेके आओ मुझे अपनी प्रियाजू को यह दिखानो है कि मेरी प्रियाजू कैसी लग रही है प्रियाजू के सामने सखिया शीशा लेके आई शीशा सामने रखो है यहाँ शीशा सामने रखो ठाकुर जी बगल में खड़े हैं ठाकुर जी यह पूछने की चेष्टा कर रहे हैं जो तुम्हारो मेकअप करो वो अच्छो तो है ना देख लो कहीं से बचू वो ऊंच नीच तो ना रह गई और प्रियाजू क्या देख रही हैं अपने ही अक्स को अपने ही प्रतिबिंब को बाकी अंदर देखते वही यह सोच रही हैं ये नई सखी कौन सी आ गई है जो कन्हैया के सामने खड़ी है अब गुस्सा हो गई कन्हैया मेरे सामने दूसरी किसी सखी के संग खड़ा है मैं तो बात ही नहीं करूंगी यह माननी को मान है परंतु जब ये वसंत की ऋतु आती देखो माननी के मान के अंदर शास्त्र के अंदर तो कहा गया है ना एक राधिका देवी श्री कृष्ण वश कारणी, एक मात्र ऐसी देवी है आ इस संसार के अंदर जो श्री को वश में करके रखती है श्री किसके हुए? जब हम भागवतम भागवतम्रत को भी पढ़ते हैं उसके अंदर महाराज प्रथम खंड के अंदर सब जितने भी भक्त रहे सब भक्त यही हाथ जोड़ के रोते थे कि भगवान हमारे वश में ही नहीं है जिसके घर के अंदर उत्पन्न हो गए इंद्र के तो घर में उसके छोटे भाई बन के उत्पन्न हो गए जब नारद देव उसके पास पहुंचे इंद्र तुम्हारे यहाँ तो वे तुम्हारे भाई बन के आए हैं अरे तुम्हारा तो बड़ा अच्छा संबंध है छोटे भाई है तुम बड़े भाई हो हाँ वो वामन देव बन के आए इंद्र बोलो बस दिखावटी दिखावटी प्रेम है बन के तो आए भे भैया भैया संगमे नए रह मैं स्वर्ग में रहूं इन्होंने अपने घर अलग बना लियो बैकुंठ में वहां अपनी लक्ष्मी जी के संग रहे हमसे तो हमारी तरफ तो एक तरफ मुंह उठा के भी ना देखें मतलब संबंध स्थापित करने के बाद भी कन्हैया उनको संग नहीं है इंद्र के संग हनुमान जैसे परम भक्त के को भी एक नारद से कहना पड़ा कि बहुत प्रेम करे ठीक है कर तो रहे कोई बात ना है परंतु बाकी जो कहिया है जो राम है वो बड़े गड़बड़ वाले हैं वो मुझे तो इस धरती पे छोड़ गए क्योंकि चतुर्युगी में जो अष्ट मूर्तियां जो इस संसार के अंदर विद्यमान है उसमें हनुमान भी है बोले तो वो मुझे अपने नित्य लीला उस नित्य धाम वृंदावन में ना लेके गए तो वो किसी को तो भी ना न वो किसी के वश में भी नहीं आता है किसके वश में आ गए सिर्फ एकमात्र राधा राज और उसमें भी यह जो फागुन का उत्सव है यह जो फागुन का मास है ये लोक धर्म की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है ठाकुर जी को तो हमेशा प्रियाजू जैसी मान कर ले और प्रिया, और तो ठाकुर जी तो पूरी चेष्टाएं कर कि, कैसे उस मान करें, उस करें कि उनसे जरासी की चर्चा हो सके एक एक, एक बार मानसरोवर के तट पर मेरी प्रिया जो कुछ सेवा कर रही थी नृत्य सेवा करते वह जैसे ही ने राधा रानी को देखो देखने के बाद बोले अरे वाह तू तो बिल्कुल चंदा जैसी दीख है देखने के बाद बोले तू तो बस चंदा जैसी दीख है महाराज चंदा से उपमा अगर किसी की दे दी जाए हमारे यहाँ पे कोई कह दे कि अरे तुम्हारा तो जो मुख है वह तो चंदा जैसा लग रहा है और तुम तो खुश रह जाओगे प्रियाजू गुस्सा है कहीं प्रियाजू गुस्सा प्रियाजू बोली तुमने यह चेष्टा भी कैसे कर ली यह चेष्टा भी कैसे कर ली कि मे, मेरी जो मेरा जो मुखचंद्र है उसको तुमने इस चंद्रमा के लोक के चंद्रमा से जोड़ दिया अरे कहा लोक का चंद्रमा है कहा हम है का नहीं है या बोलो यार अभी तक तो सब अच्छी चल रही एकदम का है गये यार टेंशन में तो मोड़ के बैठ और मान करी मान सरोवर खेलती था महाराज खेल रही थी मान सरोवर पर नृत्य का खेल चल रहा था और मान करके मानसरोवर के तट पर बैठ गए तुमने कैसे मेरी उपमा उस चंद्रमा से दी देखो शास्त्रीय दृष्टि क्योंकि ठाकुर जी गलत थे शास्त्रीय दृष्टि से देखो जाए तो प्रतिक्षण चमत्कृत चारु लीला लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी छह विशेषण छह क्वालिटीज बताई हुई हैं, जो राधा रानी के श्रीमुख में है जो चंद्रमा के अंदर नहीं है प्रथम है प्रतिक्षण चमत्कृत वह नहीं है, जो ये है लौकिक चंद्रमा है, परंतु श्री राधा रानी का जो चंद्र जो मुख्य चंद्र कमल है चमत्कार, वह चमत्कार करता रहता है उससे जो चमत्कार जो ज निकलता है रस निकलता है, वह जो समस्त वृंदावन की को वहां के फलों को जो रस देता है वात्सल्य रस देता है वह चमत्कार वह चंद्रमा नहीं कर सकता है शास्त्र के अंदर जैसे श्रीमद् भागवतम के रास के प्रथम श्लोक की जब चर्चा हुई है तो उसके अंदर क्या चर्चा हुई है शरदोत्पल शरदोत मल्लिकाण मनश्चक्रे योगाश्र वह जो राधा रानी है उनके मुख चंद्र कमल से ही छो ऋतुओं के छयों मौसमों के सबके सब, सब भैया फूल खिल गए जब रास होने वाला था चंद्रमा कौन से वाले फूलों को खिलाएगा जिसकी ऋतु होगी उसके उसको खिलाएगा तो चमत्कार किसके पास की जितनी भी वन देविया थी उन वेह वन देविया प्रसन्न है गई प्रसन्न हो जाने के बाद वहां की जितने भी वृक्ष पद पल्लव लताएं थी वह भी महाराज अपने आप को नवयोगित महसूस करने लगे और वसंत ही ऐसो है अब दे देखो ये ये रस की चर्चा है कि राग तो सब भय बराती भूलो राग वसंत यह कृष्णदास अस्त छाप कवियों के अंदर उसकी मार्ग के अंदर इस बात की चर्चा करते हैं कि जितने भी राग हैं उन सब तो सब वह तो हैं परंतु असली धूला अगर कोई है तो वह कौन है वह तो राग बसंत है परंतु जब ये गौड़िया की दृष्टि से देखो जा वह वह राग बसंत भी जब मतंगी नाम की किन्नर के संग जब वृंदावन के अंदर प्रवेश करके पहुंचे हो तो वह राधा रानी ने पूछी कि भैया ये जो तुम राग को लेके आई हो ये राग है, है तब मातंगी किन्नर उसे देख उसे दिखाते हुए बोली कि आपके समक्ष यह किन्नर जो दूला है दुनिया के लिए परंतु गोपी बल के सामने खड़ा हुआ है देखने में देखने में श्याम वर्ण है काले रंग का है राधा रानी ने जैसे ही उसको देखो जैसे ही उसको देखो वह जो गोपी रूप में बसंत आके खड़ा था वह भी उस नित्य धाम बंदा बन की गोपी बनके के वहां पर विराजित हो गया तो चमत्कृत ये चमत्कार है सिर्फ राधा के मुख मंडल का दूसरा विशेषण जो बताया है कहा है कि वह चारू मन और दृष्टि को चुराने वाला जो मुखचंद्र है उसकी दृष्टि की चारुता नेत्रों की विशालता ना? वो उनका जो मुखचंद्र कमल है वो जिस तरीके से बना हुआ है जो उनके अधर कमल है जो उनके नयन है वह नयन ऐसे उस लौकिक चंद्रमा के नहीं है वह जो है वह उस लौकिक चंद्रमा के नहीं है ये जैसा अभूतपूर्व श्री प्रियाजू को जो मुख चंद्र कमल है लीला, <laughs> लीला इसका तीसरा पक्ष बताया है, उनके अंदर एक क्वालिटी है लीला की दैविक जो चंद्रमा है वह लीला नहीं करता है कौन लीला करे श्री प्रिया जी कभी विमान को स्वरूप रख लें कभी क्रोध को स्वरूप रख लें कभी प्रेम को स्वरूप दिखावे हर समय डीला के मुताबिक उनका उनका हर श्रीमुख चंद्र कमल चेंज होता रहता है ये लौकिक चंद्रमा बढ़ा हुआ है 15 दिन तक घटेगा 15 दिन तक बढ़ेगा परंतु यह ये देववश रुका हुआ है से श्राप लगा हुआ है परंतु जब श्री राधा रानी की बात आती है उनका मुख्य चंद्र कमल जो है वह जो मुख्य चंद्रमा है वह किसी के आप, देव वश नहीं अपनी लीलाए करता है अपने मन के मुताबिक भाव सुखी हैं, वह श्री कृष्ण को सुख देने के तय उनकी वह अपने मुख चंद्र कमल पर उस लीलाओं और भाव को दिखाती है उनके है। जैसे कई जगह देखो जाए कि खानों पूरो अच्छे से अच्छो परोस दो परंतु परोसने के बाद नौन और मिर्च संग में ना रखो तो ने खानो पूरो नए लगे यार गुजराती समाज में देखो तो महाराज पूरो खाना रख दिए वाक्य संग का के के नमकीन ना ना रखी तो वो उन्हें कि ये ठीक वैसे ही श्री राधारानी के अंदर लावण्य है उनके अंदर वो जो जो इस चंद्रमा जिसके हम दर्शन करते हैं आकाश के अंदर ये, ये एक रूप का दिखता है इसके अंदर तो नहीं।, नहीं है कुछ देर तक देखोगे देखने के बाद ठीक है अब क्या देखें? कितनी देर देखें? इसे देख देख के मन भर चुका है लावर नहीं है कोई चटकारा नहीं है परंतु श्री, श्री कमल जो है वह देखते ही व्यक्ति हमेशा देखता ही रहता है हर क्षण हर क्षण वह सोचता रहता है आ, अभी अभी तो देखा था परंतु तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने प्रिया जी को कभी देखा ही नहीं है। इसके बाद मोहन सबको मोहित करने वाली है और सबसे आखिरी महा मधुरांग होंगी वह जो चंद्रमा है जो इस इस लोक का है उसकी भंगीमाए नहीं बनती हैं, परंतु मधुरांग मधुरांगी तो सिर्फ राधा रानी के पास अब छे -छे क्वालिटी लेके राधा रानी वहां पर विराजी हुई हैं, अपने मुख चंद्रकमल की और कृष्ण जी ने गलती से क्या कह दिया अरे तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा दिखे है गई गुस्सा प्यार से खेल रही थी प्यार से नृत्य कर रही थी करते करते मान करी मान सरोवर खेलती पैर पकड़े कन्हैया करे अरे भैया गलती है गई सखिया कह रहे गलती है गई छह-छह क्वालिटी तो ज्यादा है इनमें और तू कह रहे हो गलती है गई अब कहीं आप कोशिश कर है आपको जी को पकड़ा प्रिया जी को, पकड़ की। <laughs> को पकड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं हैं हैं हैं तो तो तो जब होते तो जब होते होते तो मुंह की तरफ नहीं देखते हैं। अपने मुंह को छुपा लेते हैं ये बड़ा धर्म है जो क्रोध वाला होता है ना जिसने क्रोध कर लिया मैं गुस्से में हूँ वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं तो यहाँ पे भी प्रिया जी अब देख नहीं रही है नहीं आपको टेंशन हो गई क्योंकि प्रेम को रसपुंज जो है वह तो प्रिया जी हैं वो प्रेमी श्री कृष्ण जो दुनिया के लिए प्रेमी है वो प्रेम देने वाले हैं प्रेम का दान करने वाले हैं उनको भी प्रेम किससे प्राप्त हुए प्रिया जी से प्राप्त हुए अब कहीं तो हाथ जोड़ के वहां पर खड़ो है क्या हाथ जोड़ के खड़ो है के मुख चंद्र को दरसावो जियरा अब ना तरसावो हाँ अब वहां पे प्रार्थना कर लो हाथ जोड़ के कि मुखचंद्र को अब चकोर पे चितवनी बरसावो अरे प्रिया जू को गुस्सा है के मुंह मोड़ के बैठ गई हो जरा अपने मुखचंद्र को इधर मुझे दिखा तो तुम्हारे इस चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं उसकी चांदनी से मैं प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा हूँ देख लो तो सही मेरी तरफ एक बार और मुझे ना तरसाओ बहुत तरस लिया क्योंकि एक एक क्षण वहां पे एक एक योग एक एक कल्प के समान लगता है मम नयन त्रसती चकोर पे चितवनी सुधा बरसाओ चकोर नाम का पक्षी क्या कार्य होता है वैसे चंद्रमा को देखता है उसी से अमृत ग्रहण करता है वो भी कृष्ण यहाँ कह रहे हैं मैं भी चकोर बन चुका हूं भैया मेरी बात मान लो बस एक बार देख तो लो प्रेम से मेरी तरफ। तरफी कमान ताने त्रगबान बर संधाने बाके कटाक्षण मार के और घाव अति सर बोले प्रियाजू उससे मैं परंतु उस मान को क्रोध को त्याग दो एक बार जरा अपने नैनों से जरा बाणों को चलाओ, मेरे तो मैं तैयार हूँ परंतु जो तुम मान करके बैठ चुकी हो उससे भैया मेरा कछू ना हो रो मेरे अंदर तो दृग ताप बढ़ रहा है मेरे अंदर ग्रह की ताप बढ़ रही है इससे अब नहीं रहा जाता बस एक बार अनुकूल है किन बोलो प्रतिकूलता सब खोलो जो जो तुम चाहो जैसो जैसो चाहो मैं तुम्हारा दास हूं तुम्हारे पैर पकड़ के बैठो गए तुम जे बता दो मैं तुम्हारे तई काका करूं वो सब कछू करने को तैयार हूँ और प्रतिकूलता सब खोलो और जो जो गुस्सा है सब मेरे ऊपर उ के डाल दो परंतु बस एक वारेम से देख लो इस मान को त्याग को कन्हैया के पास तो कन्हैया की जब चर्चा आवे कन्हैया के पीछे तो दुनिया भागती भाई फिर परंतु वो तो यहां पे फिर फिर भाग रहे और क्योंकि कन्हैया के अंदर ही है ती... प्रेम चढ़े तो सिर्फ तभी चढ़े जब वह प्रियाजू को देखे कि कुवर ही, चाल देखी के, कुवर ही भूली चाल रही गई ठाड़े चित्र से चित्तवन नैन विशाल जब वह प्रियाजू को एक बार देख ले बस अरे मेरी श्री राधे सामने है जैसे ही देखे देखने के बाद वहीं खड़ो रह जाए भूल जाए अड़ोस पड़ोस के अंदर कौन खड़ो है, कैसो खड़ो किसकी तंग किससे शर्म करनी है किससे किस किस लिहाज रखनी है कौन से धर्म को अपनाना सब भूल जाए जा, जा। कैसो रहे रही खड़े खाड़े चित्र से चित्र समान स्त होके तो भूल गया सब कुछ जीवन के अंदर एक ही राग है तो वह प्रिया से है उस राग से अनेक विराग प्रकट है गए लोक समाज के सब धर्मन को भूल गयो क्योंकि एक राग में ही अनुराग की प्राप्ति है चुकी है ये यही प्रेम है यही प्रेम श्रीमीरा कु यही प्रेम महाराज वहां की सब गोपियन कू है सखी समाज के अंदर लड़ाई नहीं है कि मैं इस रस को मानती हूँ या उस रस को मानती हूँ सखी समाज की जात क्या होती है सखी समाज का तो रस ही अनुपम है अलौकिक है महाराज श्री राधा रानी को देखने के बाद हमेशा कोई तो इच्छा होती है परम रसिक नागर नवल और ना जीवन के अंदर उसे कुछ चाहिए नहीं दो तो चीजें चाहिए उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है दो चीजें का कै भावे छवि देखी वो कै सुनियो चाहत बात क्या तो श्री प्रियाजू को देखना चाहवे और श्री प्रियाजू की कथा सुनना चाहता है या श्री प्रियाजू की आवाज सुनना चाहता है उसे तीसरी किसी भी वस्तु में प्रेम नहीं है मतलब प्रियाजू इतना मान करके बैठ जाए उनकी देखा हमेशा मान कर लिया माननी है तो के चरणों में पड़ी होती है कि भैया चरण को पकड़ लिए तो मान जाएंगे एक बार मान सरोवर पे जैसे गुस्सा करके बैठ गई अपना प्रतिबिंब देख लिया था गुस्सा करके बैठ गई वहां बैठी तो कन्हैया ने क्या करो महाराज गोपी को वेश धर के जल के अंदर मानसरोवर के अंदर पहुंच गयो राधा रानी अंदर खड़ी वही है वो अंदर से जाके पैर पकड़ लिए राधा रानी चिल्लाई बोली हाय राम कोई जलचर आ गया, गया लिए तो पैर पकड़ लो किसी के भी तो डर जाएगा राधा रानी भी चिल्लाने लगी सब सखियां डंडा ले लेके वहां पर पहुंच गई हाँ वहां तो जलचर को मार के रहेंगे कौन से जलचर ने हमारी प्रियाजू के संगे अशोक कृत्य करो महाराज कढ़िया ने देखी कि डंडा लेके आ रही है एक ना जी तो बीसियों डंडा आ रहे हैं बोले आज तो जान बचती है न सीना अपना मुंह निकालो मुंह निकालो तो देखो कि आज प्रियतम तो सखी बनके प्रियाजू के पैर पकड़े हैं। बोले देखो तुम अगर इस वन के अंदर होती सामने सामने आके पैरों को तो नहीं परंतु पानी के अंदर ना तुम मुझे देख पाई ना तुम मुझे रोक पाई अब तो मैंने तुम्हारे इन पैरों को पकड़ लिया है अब तो इस मन को तो त्याग दो तो। तो ये सब लीलाएं जितनी भी हैं जब राधाणी गुस्सा होती हैं, तब श्री कृष्ण जो हैं, वह सिर्फ चरण सेवा या चरण अनुराग करते हैं और कुछ नहीं करते आपके गुरु चरण गुस्सा हो जाएं, आपके भगवान आपसे गुस्सा हो जाएं, आप कैसे उनको रिझाएंगे चरणों को पकड़ के लगा कि भगवान आजकल जरा सही नहीं बोल रहे हैं क्या करो जाए तो इसने जरा चरणों की जरा अच्छे से मालिश कर लो हमें याद है बचपन में जब हम श्री राधा रमन लाल की सेवा सीख रहे थे सब अपने आचार्यों गणों से अपने गुरु गणों से तो एक बात जरूर कही जाती कि जीवन में कछु भी करो परंतु चरण सेवा कभी भी मत छोड़ियो जी कितन भी रूट जाए जो चरण दबाओ ना प्रेम से तो जे सम की मान लेवे वो तो जो ये दुनिया से करावे अपने चरण दबावे अपनी चरण की सेवा करवावे तुलसी अपने चरण में अर्पित करवा परंतु जब झाकी बिगड़ जाए ना राधा रानी से तो ये भागो भागो जावे कि अरे भैया मैं करूं, मैं क्या कोशिश कैसे ना राधारानी के उन की सेवा करना चालू कर दू की राधा रानी मेरे ऊपर उस प्रेम की कर दे। उनके चरणों को जहां देखें, हा? प्रिया चरण पावत जहा तहा रह लुभाई जहा जहाँ प्रिया जी के चरण के निशान भी पड़े हुए हैं, उनकी भी आरती उतारना चालू कर देते हैं कि साक्षात जब तक मिलेंगी मिलेंगी वो तो बात की बात है जैसे होता है ना कि जब <laughs> समय खराब चल रहा है तो दुनिया के सब लोग आके तुम्हें टोटका बता देते ऐसा कर ले ऐसा कर ले ऐसा कर ले और तुम आंख बंद करके सब टोटके करना चालू कर देते तो हो गो समय जब बढ़िया तब देखेंगे पर टोटका अभी कर लो मानना कौन सा कारगर सिद्ध हो जाए तो जब ये भी प्रियाजू के चरण श्री वृंदावन धाम के अंदर लगे हुए श्रृंगारित देखते हैं तो यह भी सोचते हैं कि यार ये असली टोटका तो यही है कि प्रियाजू के चरण यही लगे हुए हैं। इन्हीं की आरती करना चालू कर दो महाराज वह थाल थाली लेके बत्तियां लेके उनकी आरती शुरू कर देते हैं अपने ही पीताम्बरी दुपट्टे को लेकर उस चरण की श्री चरण की महाराज हवा देना शुरू कर देते हैं अपने असुरो रोते हुए गुस्सा में बैठी हुई है ना प्रिया जी के पास जाके अपना प्रेम कैसे दिखा तो महाराज जैसे रो रहे हैं तो वह अपने अश्रुओ से अपने आंसुओं से रोते हुए उन पदचरण कमलों की अभिषेक करना चालू कर देते हैं एक का करा फिर आगे चले उस आगे चल के उसका करा फिर आगे दूसरा चरण रखा है उस पे जाके महाराज फिर से आरती करी फिर से महाराज अभिषेक करा फिर से हवा पीतांबरी से करी ये सब करते हैं ये क्या कर रहे हैं ये सब वह टोटके कर रहे हैं क्योंकि समय बड़ो खराब चल लो है ये माननी ये वृंदावन की लीलाएं हैं परंतु जब फागुन का समय आता है तो राधा अपने दो जो गुण हैं उनका त्याग कर देती है पहला मान का और दूसरा लोकधर्म का कि स्त्री के को लज्जा में रहना है स्त्री को यहाँ शर्म करनी है स्त्री को यहाँ पे यह व्यवहार करना है होली को तो ऐसा समय आया कि सब अपने अपने दुपट्टा जो मोहड़े पे ढक ढक के गोपियां डोले वो अपने कमर पे बांध ले टंडा लेके खड़ी है जाए आजा जा कौन रहा है छोरा स होली खेले तो आजा दो चीज ये बसंत क्या है ये बसंत के अंदर मान चला जाता है और दूसरे लोक धर्म चला जाता है तभी यह दूल, यह धूला है उनके लिए परंतु हमारे लिए तो ये साक्षात गोपी बनके विराजा हुआ है कि लालच भी लालच ललचाई शास्त्र कहता है कि जब यह वसंत आता है तो लालच नाम का जो यह व्यक्ति है यह जो लालच है यह भी श्री प्रिया प्रियतम के इस वसंत राग को इस वसंत रस को जब देखता है वसंत रास को जब देखता है वह भी ललचाना चालू कर देता है यह वसंत का राग इसकी शुरुआत कैसे होती है शास्त्र के अंदर <laughs> बहुत सारे पद हैं परंतु किसी आश्री राधा के ही पद को लेकर उसकी जितनी भी व्याख्या थोड़े समय में हो सके उसकी चर्चा करेंगे श्री राधा रमण नव बसंत खेलत नित्य लसन प्यारी जी शोभित सखिल संग लखी नागर मन भाड़ी उमंग अलवेदी प्रथम ही ले गुलाल मुखी भरी छोड़ी है मुख ही लाल नागर मानत है धन्य धन्य सब रसिकन में है अग्र ग्य श्यामा लगाए गाए निरखत है शोभा समय पाए सखियन पर दिये कुमकुमा दोर छवि को नहीं कहा और छोर बाजत पीणा मृदंग ताल ठप मुरली सारंगी रसाल कावत है हैडोल राग गुण हर्षित मन की लाग श्री राधार मंजी नव बसंत वृन्दावन नित लसंत जब फागुन का महीना आता है कन्हैया बहुत चालू है बहुत चतुर है जाय मालूम है कि आज प्रियाजू के संग वह प्रेम राग भड़ेगो और जो वो भड़ेगो बाकी अंदर आज मान नहीं होना है अब तो सीधे सीधे टक्कर की लड़ाई है क्योंकि सावन ये फागुन आते ही प्रियाजू भी अपने उस मान को अपनी उस लोकलज्जा को त्याग के वहां की क्रीड़ा करती है अब क्या करते हैं सुबह सुबह जब प्रियाजू नंदालय के अंदर नंदगांव के अंदर प्रवेश करती हैं, तो कन्हैया सबसे पहले देखो बहुत तो बड़ो चालाक व्यक्ति अगर कोई है संसार में तो वो है कन्हैया अबीर गुलाल भर भर के जैसे ही टोली आ रही है राधा रानी की वह बहुत अबीर अबीर गुलाल गुलाल डाल दे। और गुलाल डालने के के बाद पूरी जगह छा जाए दिखे अब हमारे धाम के अंदर तो जरूर करें और खुद भी स्वयं भी इसको करें कि जब होली को समय आए तो ब्रजवासी गण एक गुलाल की पिचकारी गुलाल की पिचकारी रंग की ना गुलाल की पिचकारी गुलाल की पिचकारी ऐसो हवा में मारे कि कोई ना देख पाए कि किसको कौन रंग लगाए देखो क्योंकि तो सबके आखों के आगे गुलाल चढ़ जाता है कोई समझ नहीं पाता है क्या हुआ सब अंधारा सा लगता है और जाके जिसको रंग लगाना है उसको रंग लगाए और राधे राधे करके खिसक लिये तो काम को काम बन गये और कचू भयो ना अब यहाँ पे का है कि ये ये जो परंपरा है कन्हैया से चली आ रही है कन्हैया का है, नंद आज बसंत को प्रथम दिन है तो महाराज प्रियाजू तो आनंद से श्री प्रियतम के यहाँ पे रसोई सेवा पाक सेवा करने के तय आ रही हैं अपनी सखियन के संग परंतु कन्हैया तो भर भर के अबीर और गुलाल को कुमकुमादी को अपने पास रखे हुए हैं और रखा हुआ है और रखते हुए वो इंतजार कर रहा है कब प्रिया जू आवे और कब मैं रंग लगाऊं महाराज प्रिया जू आई और आने के बाद खट सीना बहुत सारो अबीर गुबार गुलाल डालो किसी को कछ न दिख रहा प्रियाजू एकदम अंधीसी है गई का भयो का भयो यहाँ पे महाराज कन्हैया आयो प्रिया जू उन्हें मालूम ही पे है खड़ी वही कहाँ पे जानो है खूब बढ़िया तरीके से मसक मसक के महाराज खूब गुलाल बुलाये लगाये दियो और चुपके से पतली गली से खिसक लियो कछू देर के बाद जब धूल छटी तो सब गोपी जितनी भी सखिया और गोपियां आई वह तो सूखी सूखी खड़ी वही परंतु राधा रानी ऊपर से नीचे तक लाल ही लाल है गई अब राधा रानी होए कि अब वो सोचे मैं क्या करूं? समझ में तो आ गई कि लल्ला को कार रहे परंतु सबूत थे नहीं वो तो लीला करने के लिए उसे सेवा करने के लिए वहां आई थी यशोदा जी ने देख लियो यशोदा जी समझ गई। अरे हमारे लल्ला नहीं करो ऐसी आके हाथ जोड़े प्रियाजू से माफ कर तुम जानो तो कितन शैतान है राधा रानी क्या कही से माँ जब बेटे की साइड ले रही है प्रेम से माफी भी मांग रही है तो वो क्या कहे प्रियाजू प्रिया जी बोली नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं नहीं नहीं हम माफी मांगे तेरे चरण पकड़े तो गुस्सा मत क्या तू आजा खाना बना दे उससे पहले आजा नंदालय में श्री राधा रानी का एक कक्ष भी है बोले तू चेंज चेंज कर करा कर के फिर से शुद्ध हो के के ललिता में बैठी हुई है डंडा लेके दिमाग के अंदर चढ़ गई कैसे इसने रंग लगा के और इसे तुम पकड़ेंगे <laughs> अब ये दिमाग के अंदर ललिता जी के चल गई है डंडा हाथ में ले लियो है और डंडा हाथ में लेके महाराज राधा रानी करें बेटा टाइम तो आएगा हमारा तू रुक तो सही तू तो अपने घर के अंदर है घर पे तो चूहा भी शेर हो गए राधा रानी ने अपने वहां पे सब लीलाएं करी लीलाएं करने के बाद राधा सबको नमस्कार करती हुई प्रणाम करती हुई अपनी सूर्य पूजा के लिए निकल गई और निकलते हुए माधवी मंडप पर जाके अवस्थित हो बना अब कन्हैया जो है वो एक तो रण जीत गया एक जगह तो वो जीत चुका है तो महाराज वो भूल के हो गया कुप्पा कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता हमने तो ऐसी टेक्निक खोज ली है ऐसी अबीर गुलाल मारेंगे दुनिया को कोई भी है, ना है जो देख सके और जाके लगानो वही के लगा के आवे प्रिया जू अपनी कुंज के अंदर बिराजी हुई है यहाँ से मेरो प्रियतम अपने सखाओं के संग सखा कर रहे हैं बाबा मधुमंगल कर रहे है बाबा तूने आज जो काम करा है ना मान गया सब मेरे ब्रह्म तेज के कारण है जो मैं गायत्री करता हूं मधुमंगल है ना भाई जो भी काम होता है सब इसी के कारण होता है कन्हैया कर रहे हैं हाँ हाँ संध है समझ है ठीक है गाते बजाते हुए ये सब के सब एक कुंज में पहुंचे कु में पहुंचे ऐसो बटूकनाथ मधुमंगल को लगने लगा कि से किसी राग सुनने की आवाज आ रही है कहीं राग चल रहा है कहीं गान चल रहा है तो बटूक नाथ ने जाके लोघन से वहां पे पूछी अपने सखाओ से ये क्या हमारी बात हम जो गा रहे हैं ये हमारी आवाज ही इको होके आ रही है कि कहीं और दूसरी जगह पर राग चल लो के सब सखा बोले, पागल है का इको होके कोई छोरियन की आवाज, वहाँ दूसरी आवाज आ रही है तो वो तो जो रही है है, तो तो मिसमैच वो कोई कहीं जो उसको हैं। मधुमंगल गुस्से में आ गया जब हम गा रहे हैं तो ये गोपिया कैसे गा सकती है उन गोपियों को नहीं पता है क्या श्री कृष्ण यहाँ खड़े है और श्री कृष्ण के पास सब राग रागिनिया राग हैं। वह अगर बांसुरी को एक बार छेड़ दें, तो यह समस्त जितना भी पूरा संसार है वह मोहित हो जाता है अरे ये गोपियां भूल गई हैं क्या कंफ्यूज भैया सबने बोली बात तो तू मधुमंगल सही कह रहा है क्या, क्या करें? मधुमंगल बोला चलो सखाओं मेरे संग चलते हैं उन सखियों को जरा भी बताते हैं सिखाते हैं कि जब राजा और राजा की टोली जब संगीत बजाती है जब राग गाती है तो तुम जैसी दासियों को यहाँ कुछ गाना बजाने की जरूरत नहीं है सब को कुमार बोले भैया हम तो नए जा मधुमंगल बोलो डर गए अरे आज तो भाग को प्रथम दिना है आज सही तो लड़ाई की शुरुआत वही है। पहले तो हम जीत चुके हैं तुम अभी से ही हारे हारे बोलोगे तो कहां से काम चले गोकुमारन तो ने हाथ जोड़े भैया मधुमंगल तुझे जानो है तू चलो जा तुझे कहनो है वो कशु कहले हम में से कोई ना जाएगा मधुमंगल महाराज उस स्थान गया जहां पे सब हुई थी श्री राधा रानी विराजी हुई थी और जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा उस स्थान पर जाके देखा और देखते ही ललिता से लड़ाई होती है इसकी हमेशा और ललिता के पास पहुंच के चोटी खींची पहले और चोटी खींचने के बाद चौरी तुझे हमारे संगीत की इतने बड़ो संगीत चल लो है बाकी आवाज नहीं आ रही है कितने बड़े राग देवता कौन कौन आए हैं इतने बड़ा संगीत चल लो है तुम अपनी बीज -बीज में तान मारने में लगी भैया बंद करो इसको नहीं तो काला भुजंग जो हमारा श्याम है वह सांप की तरह से आके तुम सबको टस लेगा ललिता बोली हम तो ना बंद करेंगे हम तो बहुत पहले से गा रहे तुम तो घूमते से आए हम तो नया करने बोले हम कह रहे हैं नहीं तो श्राप दे देंगे तुमको अरे हमने तुम्हें कितनी बार बचाया है तुम हमारी पूजा करो ये सब गाना वाने से कुछ नहीं होगा तुम्हें जो चाहिए ना वह वो कृष्ण जो तुम्हें चाहिए वो हमारी पूजा करने से तुम्हें मिलेगा राधा रानी ने महाराज इशारा करो सब गोपीन को भैया बटू इनकी पूजा कर दो सबन के हाथ में बड़े बड़े अबीर गुलाल को आ और सब केंदे लगी हुई थी भर भर के लेके सब सप सीना सब मधुमंगल पे के पूजा करनी चालू कर दी अब वहां पे कन्हैया कन्हैया बचा मैं तो फंस फसग मैं तो फंस तो आवाज भी ना जा रही तो इनको कीर्तन भी चल रहा है भागे भागने के बाद अपने सखाओ के पास कृष्ण के पास आए कृष्ण के पास आके बोले लाला सखिया ना है वहां तो हाँ तो लक्ष्मी आई भाई है अरे वहां तो देवी देवता बड़ी सारी देवियां आई भाई है कोई गोपी वोपी ना है मैं वहां गये अरे क्या भूतपूर्व स्वर्ग की सब की सब आके अपरा पे नृत्य कर रही हैं ऐसा भाव कहीं ना देखने को मिले मिलेगा चलो तुम मेरे साथ तो कर रहे हो उनकी जैसी वहा तुम गा कैसे रहे हो तुम गाओ नहीं कन्हैया आके मार दे कन्हैया के पास कह रहे चलो तो सही ना वहां तो अपसरा आई हैं लक्ष्मिया आई हुई है कन्हैया ने पूछी जी पूरे से के नीचे के तक लाल कैसे हो चुके हो? ये ये लाल, अरे मैं क्या बताऊ लक्ष्मी जी तो लाल वस्त्र पहन के रहती है ना बस उनके जैसे ही लक्ष्मी जी को देखो और रोहन ने मुझको देखो उनकी लालिमा से उनके आशीर्वाद से मैं पूरा लाल लाल हो गया हूँ बोलो लक्ष्मी जी और यहाँ पे आई अरे तू कहा जाने तू मिस करो कर मूमेंट चल अब तू यहां से जल्दी से नहीं तो नहीं चला मधुमंगल फिर से पहुंच गया ललिता की फिर चोटी पीछे से खींच और खींच के बोला कहीं ना हो तक यार ना मेरे श्राप को मर जाओगी यहीं जल के भसम है जाओगी ललिता कर रही है हैं हैं हैं दे, तो तो सही खड़े हम पे, देख, कन्हैया बोलो यार ऐसी क्या टेंशन है चलो चलते कन्हैया वहां से चला और चल के उस माधवी मंडपे हुई थी अपनी सब सखियों के संग तो प्यारी जी शोभित सखिन संग लखी नागर मन बहड़ी उमंग जैसे ही सखियों के संग प्रियाजू को लाल जी ने श्री राधा रमन लाल ने देखा देखते ही मन में फिर से उल्लास फिर से एनर्जी आ और सोचने लगी, अरे वाह सुबह तो हरायो हो इनको लाओ लाओ हमारे सखाओं फिर से आ जाओ, आ, आज तो सब फिर से बैठी हुई है फिर से उमंग आ गई जीतने की फिर अपने पिचकारी और पिचकारे निकाल लिए उन तो सबको कुमारों ने और जैसे ही सबन ने निकाले सखियां तो पहले से ही तैयार बैठी हुई अब कन्हैया करे अब मधुमंगल करे अरे लक्ष्मी ही यहां पे। जी आई वही है इन्होंने खा नहीं होंगी <laughs> कन्हैया वो सब बोले हाँ ऐसो ही लगे सही कह रो है बोले हा ब्राह्मण तो झूठ बोले भी ना है महाराज जैसे इस बात को कहो कहैया तैयार हुआ अब युद्ध होने वाला है अब के एक तरफ श्री राधा रानी संग फिर खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ महाराज नंद कुमार अपने सब गोप कुमारों के संग खड़े हैं अब होली का फागुन के प्रथम दिन का युद्ध है और कैसा युद्ध सबने अबीर गुलाल रख रखे हैं अपने हाथों में गुलाब रख रखे हैं गुलाब की गेंदे हैं हाथ में। और लेके सब तैयार हैं, आ जाओ रंग से मटके भरे हुए हैं हल्दी कुमकुम आदि से सब कुछ भरा हुआ है सब तैयार तो नहीं सोची यार हम तो 10-15 हैं जी तो अनेक हैं, क्या हिसाब से लग रो बा हिसाब से तो हार जाएंगे तो वो महाभारत के उस क्लेमर चतुर कृष्ण ने अपनी सब चतुराई यहां पे दिखाई कि बांसुरी निकाली और बांसुरी लेके रात को सोने वालों जो राग होवे भाई बजाना चालू कर दियो अब बांसुरी पे दिन के समय महाराज रात को बात जैसे ही राग शुरू करो जितनी गोपियां बड़े बड़े गुलालों को मुट्ठी में भर भर के तैयार खड़ी हुई थी लड़ने के लिए उस युद्ध करने के लिए तो सब की सब गोपियां आ जमाही लेने लगी आंखें मुंदने लगी गिरने लगी हाथ की मुठिया खुल गईं जितने भी युद्ध के उनके शस्त्र थे वे सब जमीन पे गिर गए राधा और कन्हैया बासुरी तो बजा रजाते बजाते बजाते महाराज अपने कटाक्षों से सब गोपियों को, को देख देख के भेद भेद के मार भी राहाराज ऐसा घायल करने लगी राधा रानी करे खेल तो हम जीतते जीतते हार रहे है <laughs> क्या करें सोच रही है राधा रानी राधारानी जो पाजे पहनती है ना बहुत बड़ी उसकी नंकार है रास के अंदर दोई की ध्वनि निकलती है श्री कृष्ण की होती है या राधारानी के नुपुरों की होती है राधारानी रानी ने अपनों अपने को जगाने के लिए ओ भैया अपने नुपुरों की खूब जोरदारी से आवाज करनी चालू कर दी उसमें भी तो ब्रह्म का स्वर है उसके अंदर सब तो महाराज सर सर्व राजऊ राधा रानी ने अपने पैर हिलाए पैर हिलाने से जो आवाज हुई उससे तो खुद तो जाग गई उनकी जो अस्तमंजरिया हैं, सकिया हैं, वह भी जाग गई राम राम राम राम राम हम तो सो रहे थे कन्हैया बजा तो बजा तो बांसुरी राधा रानी के बगल में आ गये हो उनके ऊपर अपने नेत्रों से कटाक्ष करते हुए उनको हराने की कोशिश कर रहा था जब महाराज राधा रानी ने अपने नुपुरों को बजाया अब राधा रानी जगी हैं उनकी जो अष्ट सखिया है अष्ट मंजरियां हैं वह भी जब गई अब जग गई तो जब उन्होंने जो गिरे हुए उनके अस्त्र हैं जो गुलाल आदि हैं उनको फिर से हाथ में ले लिया कन्हैया बीच में खड़ो भयो घस गयो और चारों तरफ से सब गोभी ने भाई घेर लिया अब ठाकुर जी ने तो देखी गुरु अब तो है गए अब तो बचना है सके आवाज भी लगावे तो मेरे सखा भी यहाँ पे बचाने ना आवेंगे सोलह सोलह उनको बहुत बढ़िया गुण है सीधे सब कचू छोड़ के बस प्राण के पैरन को पकड़ो कन्हे अपनो मुंह बिल्कुल यो जैसे कोई तो चोर को पकड़ लियो जाए और चोर को पकड़ने के बाद जो वो अपना मुंह ऐसे मासूम सो बना लेवे ना कि बस सबसे ज्यादा इनोसेंट अगर जगत के अंदर कोई है तो यही है महाराज का नहीं आने अपने सब हाथ पैर करके मुंह आंखें नीचे करके प्रिया जी के चरणन की तरफ से देख तो गयो मन से महाराज यही कर रहे हो प्रिया जी मान जाओ मान जाओ जीतना तो मुझे ही है मैं ब्रजराज कुमार हूँ परंतु मुंह ऐसा बना के नाटक करने लगो बस तुम जीत गई मैं तो हार गयो है। एक ने बांसुरी निकाली, दूसरी ने लीनी, तीसरी खूब सारो गुलाल दियो, तीसरे ने मुकुट, -मुकुट सब उतार के, खूब गुलाल उनके बालन में डाल दिया बेटा कर ली है ना जयो शैंपू करने खूब पर भर के लाल वाल भर दिए और ठाकुर जी तो पस्त पड़े भाई बिल्कुल यो कर रहे राधा रानी अब देखो यहां पे बात सल्य मूर्ति के दर्शन होते हैं पहले राधा रानी ने आके कालों में अच्छी तरीके से लाल जी के वाल लगाया भाई जो मु पहले हार गई थी ना राधा रानी तो उसका थोड़ा सा तो बदला लेना था तो अलबेली प्रथम ही ले गुलाल मुठी भरी छोड़ी है मुखई लाल नागर मानत है धन्य धन्य सब रसिकन में है अग्रगण्य राधा रानी ने अपने करकमलों से आज जब इसको भर भर के लगायो है हाँ अपने आप को धन्य मान रहे अरे वाह ये तो हमेशा गुस्से में रह गए परंतु आज तो बड़ा अच्छा मूड है और बाप मूड में प्रेम से लगाये रही है हाँ मैं तो बड़ा धन्य हूँ तो कुछ कहने की भी जरूरत ना पड़ी नब तो जब, जब मैं जीत जाता हूं गुस्सा आके बैठे जाती आज तो मैं जीतो भंतु आज गुस्सा नहीं है प्रेम से मेरे संग होली खेल रही है अपने आप को धन्य मान रहे परंतु उस मुख को भी दिखा रहे बिल्कुल लुंज पुंज उसमें प्रिया जी कर रहे हैं हाय राम दया का भाव जागृत हो गया प्रिया जी के हृदय में प्रिया जी कर रहे हैं जाति हो गई इनके साथ। अपनी सब सखियों है हाँ खेल रही हो क्या खेल रही हो अकेले को सोले सोले चल रहे हो राम राम राम नहीं अब जाओ जलवल लेके आओ जरा साफ करो इतना तुमने रंग लगा दिया है पालों को धो जरा प्रियतम के सब सखियां मंजरिया नहीं प्रियाजू की बात सुन के सब महाराज ठाकुर जी को अच्छी तरीके से नहाया दुलाया तैयार कर दिया तैयार करके विराजित वहां पर बैठा दियो ठाकुर जी अभी भी बिल्कुल मासूम से बने हुए बिल्कुल ऐसे हैं कि बस आज तो क्या कहे मर गए तो अब प्रियाजू के अंदर बादशल्य को भाव आ गये वो प्रेम से प्रिया जी को ओ, हार गए ना इस वजह से आज मूड ऑफ हो गया है इनका महाराज अपने हृदय पर लगा रही हैं प्रेम कर रही हैं इतनी देर में कुछ मिस्थान आए मिस्थान आए तो प्रिया जी प्रियतम के मुख में दे रही हैं मधुमंगल ने दूर से देख लियो अब मधुमंगल ने नाचना शुरू कर दिया लाउडो स्पीकर लेके वहां पे हल्ला करते हुए कहना चल कि आज कोई युद्ध तो श्री कृष्ण जीत गया जीतो है क्योंकि राधा रानी सेविका बन के वह मेरे भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रही है उनकी सेवा कर कर के उनको खिला रही है कन्हैया नीचे निगा करके वास करते थे जैसे तैसे मुंह नू करके तो मैं जीत रहा हूं तू क्यों गायब को हल्ला करने में लगो है जैसे तैसे तो प्रिया ने भरे प्रेम प्रेम से तुम तो मल मल के तो गुलाल लगायो बाकी बात फिर भेसपैक लाल आके महाराज उस गुलाल को हटायो, ऐसी सेवा तो प्रिया कभी भी ना देवे जो सेवा आज बसंतो सब की आज मुझको प्राप्त है तू सब जगह गा है राम राम राम क नहीं है हाथ हाथ करके घर शांत रहे जो सेवा मिल रही है वो भी मिलनी बंद रह जाएगी तो सबका सुख है सब गोपियां वहां पे विराज के ठाकुर जी का मूड ऑफ हो गया है ना और नाना प्रकार की विधि उपचार कर रही हैं कि इनका मूड फिर से कैसे सही हो नौटन की बात तो बहुत पहले से ही है वो कैसे जब खराब ही ना है तो राधा रानी ने कही अरे आरती करो तो गोपियां महाराज बड़े बड़े थाल लेके आ रही है आरती उतार रही है कन्हैया की तो कन्हैया बिल्कुल मुंह नीचे करके बैठो गए हो आरती कर लो कछू कर लो आज तो हम मानेंगे ही ना और तो गुस्सा करके वहां से निकल गया हो राधा रानी ढूंढने लगी कहाँ गयो कहा अभी तो यही हो ठाकुर जी ने सोची गुरु गुस्से में तो आज हमने मूड तो दिखा दिया अब मिली तो वो करेंगी हमसे बात करो हमसे बात करो हम बात कैसे करें ऐसा तो करें योगी बन जावे और योगी राज बन जावेंगे तो महाराज ये बात ही नहीं करेंगे हम तो समाधि पे है बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने सब कपड़ा वपड़ा उतारे योगी भस्म भस्म लगाई भगूत लगाई और लेके बैठ गए धनसी जब ललिता आदि किसी भी सखी को किसी भी कुंज के अंदर प्रियतम के दर्शन सब, सब प्रियाजू के पास पहुंची बोले तुमने देखो आज इतना रंग लगाए दियो इतना हार गए इतने छोड़ के चले गए दिख नहीं रहे हैं बड़ी ढूंढ लियो प्रियाजू कर रही है ही तो बैठे हुए हैं ना ढूंढो तो सही कहीं से तो पता लगाओ अब प्रियाजी के अंदर भी रह गया बहा आ रहा है और अभी ललिता बोले पास में कोई बाबा बैठो हुए बभूत बभूत लगा के ये पकड़ लो वो बता सके पड़ो योगी से दिख है आंख बंद करके वो बता देगा कि कन्हैया कहा गए हैं महाराज आंख बंद करी करने के बाद यह आख बंद करके कृष्ण योगी बन के बैठे हुए हैं टाड़ी वाड़ी लगा लेनी है जटाए वटाए कर लेनी है इपल इपल बड़ बड़ की पत्ता लगाई ली है कि मैं बहुत बड़सन से बैठे हुए हूं। मेरे सिर पे से ही अब बड़को पेड़ हमारे एक लल्ला है वो खो गए कही तुम हमारे संग चलो स्वामी जी के पास वो उनके पास चलोगे तो उन पता बताओ जरा योगी राज बोले भैया हम तो कहीं जा में खड़े है ना हम तो यही समाधि से युगन से बैठे हुए हैं डंडा ले डंडा डा लेके चार सखियन के संग योगी बैठे हो अब तो तुम चलोगे हमारे ठाकुर जी ने सोची, डंडा यहीं बच गए तो ये गायब हो जाएगी महाराज कन्हैया हाँ चल हाँ चलो चलो कौन है तुम्हारी स्वामी जी लाओ मिलाओ स्वामी जी से के सामने बैठ गए मिले स्वामी जी ने पूछी भाई हमारे कृष्ण हैं प्रियतम हैं गुस्सा होके कहीं चले गए आँख बंद करी आँख बंद करने के बाद योगी राज कृष्ण ने और कृष्ण ने आंख खोल के बोला सब गलती तुम्हारी है तुम्हारे कारण गया है और राधा रानी तो फपक फपक के रोने लगी हाय राम बताओ योगी राज ने पता भी लगा लिया गलती हमारी है सखी बता रही है, अरे ना है तुम्हारी गलती ना है है कैसे तुम्हारी गलती है? वही की गलती की हाथ पकड़ लियो राधा रानी के आंसू पहुंचे तो राधा रानी ने योगी राज के पास जाके प्रणाम करो हाथ जोड़ के प्रणाम करके उनकी आंखन में देखो आंख में देखते ही अष्टविकार राधा रानी के उत्पन्न होने लगे राधारानी अपनी सखियों के पास गई बोली यार इनके पास इनकी आंखों को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कृष्ण की आंखों को देख रही हूँ हैं राधारानी की बात सबने सुनी अच्छा ऐसी ये भाव तुम्हारे कहीं उत्पन्न नहीं होते ये तो हमको मालूम है इनके सामने हो रहे प्रेम से बोली जरा इनकी पूजा तो करो आए ये महाराज जी सखिया ने फिर से घेर सकी ने, फिर से घेरो एक में अरे बाबा जी बड़े पेड़ पत्ता है गए लाओ कछ हेयर कटिंग कर दे तुम्हारी हाथ रखो तुम्हारा जितनी जटाई भी कोने में कल अरे बाबा जी तुम्हारे तो तिनका लगो गये हो डाढ़ी में जब महाराज डाढ़ी खींच लीनी दूसरी सकीने जैसी करी अरे चोर की डाढ़ी में तिनकाओ तू योगी राज बने एक महाराज भगूत हटा रही है दूसरों वो कर रही है कन्हैया करो गुरु गलती कर देनी पहले तो बढ़िया आरती हो रही भोग लग रहे परंतु अब तो ऐसी टेंशन है गई है अब तो झूठा बजेंगे सब है लीलाए ना ब्रह्मा को प्राप्त हुई है ना इंद्र को प्राप्त हुई है ना नारायण इसके दर्शन कर पाते हैं शास्त्र के अंदर जब चर्चा आती है तो शास्त्र के अंदर तो यहां तक कहा गया है भगवत रसिक दलाल मिले इन सौ सौ पावे जब तब जोग समाधि ध्यान हरि हाथ ना आवे अरे जिसको ये है उपासनाए चाहिए ये रस पद्धति चाहिए जिसको रास चाहिए जिसको वृंदावन धाम चाहिए जिसको प्रिया प्रियतम चाहिए जिसको रास विहार की सब वह निकुंज की लीलाए चाहिए अरे यह ना जप से कुछ हो सकता है कितना भी जब कर लो ये ना किसी तप से प्राप्त हो सकती है ना ये जोग से प्राप्त हो सकती है और ना तुम कितनी समाधि लेके बैठ जाओ ये समाधि से प्राप्त होगी समाधि ध्यान हरि हाथ ना आवे अरे हरि इन सब में से किसी के उस पर हाथ नहीं आता है अगर हाथ आएगा अगर यह हाथ में लाना है इस फागुन उत्सव का वह रस जो अनुपम रस है इसकी प्राप्ति भी करने की चेष्टा करनी है क्या करें रसिक समाज कहते हैं भगवत रसिक दलाल मिले इन सो सौ पावे अरे वह जो रसिक आचार्य है उनके जाके चरण पकड़ लो वही तलाली करते वही है जो उस नित्य निकुंज के रस को लाला के हम जैसे माइक बदजीवों को प्राप्त कराते नारायण ने कभी इस लीलाओं को नहीं देखा है। लक्ष्मी भी आज भी उस वृंदावन की रज के दर्शन भी नहीं कर पाई है देखने की बात तो दूर है ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को ही पाप लगे हुए हैं पुरुष होने का पाप जिसके कारण वृंदावन की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि तो प्रियतम की है तो लीला है। अरे मैं तो अपने नैनो से होली खेलते हैं कि फाहुन का जब जी मांस आता है तो अपने नैनो से होली खेलती हैं प्रियाजू और प्रियतम लाडली लाल निकुंज में खेलत आनंद प्रेम विलास की होरी पिचकारी भरी ध्रुव प्यार सो छाड़त प्रीतम हो रही की आंखें जो है वह पिचकारी के रूप में है होली की पिचकारी प्रेम रस भरा हुआ है इसमें तो और प्रियतम की तरफ अपनी निगाहों से जैसे ही देखती हैं और देखने के बाद अपने मुख को हंसते हुए जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह के लिए मोड़ती हैं तो महाराज जैसे पिचकारी अगर कोई लेके हो तो वह एक जगह पर पिचकारी नहीं मारता है वह पूरे शरीर पर घुमा के मारने का प्रयत्न करता है क्या सब घुमाके मारने की चेष्टा करता है महाराज रसिक समाज कहते हैं अरे असली सबसे बड़ी पिचकारी तो श्री राधा रानी की आंखें हैं महाराज जब श्री राधा रानी की आंखें श्री प्रियतम को देखती हैं और अपने अपनी आंखों से प्यार प्रेम की होली को खेलते हुए जब जब वह उन, उनके ऊपर उस प्रेम रस को हुए जब मारती हैं उसकी पिचकारी मारती हैं महाराज है अखिया पिचकारी भरी ध्रुव बोले जैसे ही अपनी निगाहों को इधर से उधर करा कन्हैया तो जहाँ खड़ो है वह प्रेम रस में खींच जावे कि ये प्रेम है नैननी की चितवनी छिरकनी प्रेम नीर सीचत हैंग री अपने नैनों में जो प्रेम रस धारण कर रखा है उसी से महाराज प्रियजू प्रियतम को प्रेम रस से भिजाती रहती हैं और वह जो भेजा रही हैं उससे वह प्रेम रस से भर जाते हैं और प्रेम रस की प्राप्ति इस संसार में कोई नहीं करा सकता है रसिक आचार्यों के ना हम सनातन धर्मी हैं, ना ईसाई हैं ना सिख हैं ना महाराज हमारा कोई धर्म है हमारा सिर्फ एक धर्म है प्रेम धर्म और हमारा जीवन में एक ही असूल है और रसिक समाज का एक ही असूल रहता है तुम कौन हो और तुम किस घर से हो बोले वृंदावन हमारा घर है और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है बोले हमारी आइडेंटिटी श्री राधा रानी की सखी है लोक जातियों में लगे हैं धर्मों में लगे हैं अरे हमारा धर्म तो प्रेम धर्म है। जब तक वह प्रेम धर्म हमारे अंदर सिंचित नहीं होगा इज की खूब रसिक कथाओं को कर दो परंतु वह रस का अनुभव प्राप्त नहीं होगा देखो मैं जल के बारे में खूब बता दू जल को दिखा भी दू देखो ऐसा जल दिखता है तुम समझ लोगे अपनी बुद्धि से कि ऐस देखो जल ऐसा होता है जल के इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं और जल ऐसा दिखता है परंतु अनुभव तब होगा जब तुम उस जल को पी लोगे ठीक उसी प्रकार से महाराज मैं कितनी भी प्यार से इन कथाओं को कर लू उन वसंतोत्सव को हम जो प्रतिदिन मनाते हैं क्योंकि उस धाम वृंदावन के अंदर तो शास्त्र भी तो इस बात को कहता है ना नित्य लसंत है यह वसंत जो है नित्य है प्रतिदिन जब ठाकुर जी जब रास करते हैं बस महाराज शरद के बाद <laughs> जब ठाकुर जी, के के जी जब सुबह उठ रहे हैं तब वसंत का उत्सव है सब जितनी भी लताएं पताएं जो सोई हुई है वह जब जाती है और भावोत्सव रस जदाम रस काम धेनु महाराज राधा रस सुदानिधि तो यह कहता है कि उन रसिकों के लिए तो प्रति क्षण प्रतिदिन ही भाव का उत्सव है यह जो नव लसंत नव बसंत है यह तो प्रति प्रतिक्षण का हर हम जैसे सब रसिक समाज के अनुयायियों लिए यह तो भाव का उत्सव है। इसको मैं बता सकता हूं, दिखा सकता हूँ प्रिया प्रियतम की झांकी देख सकते हो परंतु इसका अनुभव तभी होगा कि अनुरागे जिनके भजन युगल किशोर विहार तिल रसिकानी की चरण रज ले जब आंख बंद करके उन रसिक प्रेमियों चरण को तुम अपने मस्तक पर आरोप कर लोगे उसको अपना बना लोगे उस रसिक समाज के से तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा तुम फिर इस जीवन के अंदर ना पुरुष हो ना कोई संबंध निभाते हो ना कुल है ना धर्म है ना जाति है बस एक है हर चीज जो जुड़ी है श्री प्रिया प्रीतम के उस नित्यधाम वृंदावन से जुड़ी है मेरा घर वृंदावन है मेरा रस प्रेम है मुझे किसकी चाहत है उन श्री राधा कृष्ण के अनुराग की चाहत है मैं क्या कर रहा हूं? मैं राधा कृष्ण की ही उपासना कर रहा हूँ अपनी उन गुरु परंपरा रसिक समाज की ही उपासना कर रहा हूँ जैसे राधा कृष्ण विरह के अंदर माननीको की माननी की कृपा प्राप्त करने के लिए जैसे चरणों की आरती उतारते हैं चरणों की ही श्री राधा रानी के श्री चिन्हों की ही महाराज पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार अपने गुरु चरणों के महाराज तुम उन रज को अपने ऊपर धारण कर लो उनकी आरती उतारो उनकी कृपा जिस दिन जिस समय प्राप्त हो जाएगी तुम्हारे तो जीवन के अंदर भी वह नव वसंत खिल के आ जाएगा जो उस धाम वृंदावन का नव बसंत जय जय श्री राधे